गीता गीतातत्वचित अठहत्तर प्रवचन तस्मागीगी भवाजुन गीताध्याय छ्लोक सैंतीसैंतालीस तीन सौ चौतीस योगच्युत की गति के संबंध में अर्जुन का प्रश्न अर्जुन उवाच अयतिश्रद्धपेत योगा चलित मनस अप्योगि काम गतिमण गति कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छ छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभाव दिमूढ़ ब्रह्मण पथि एतन्मे संशय कृष्ण छेत्रह शेषतः तदन्य संशयस्या न न्युपद्य अर्जुन ने पूछा कृष्ण जो श्रद्धा से युक्त है किंतु जिसका मन योग से उखड़ गया है प्रयत्न को छोड़ देने वाला ऐसा पुरुष योग की चरम सिद्धि को न पाकर किस गति को प्राप्त होता है हे की प्राप्ति के के मार्ग में होने कारण वह पुरुष कहीं दोनों ओर से भ्रष्ट होकर छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता हे कृष्ण मेरे इस संशय को आप ही पूरी तरह से छेदन करने में समर्थ हैं क्योंकि आपके निवास आपके सिवाय इस संसार संशय का छेदन करने वाला कोई दूसरा उपयुक्त पात्र मिलना संभव नहीं है अर्जुन ने श्री कृष्ण से सुना कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है यह भी उसने जाना कि संयमी जो उपाय जानकर यत्न करता है योग की उस स्थिति को प्राप्त करने में समर्थ होता है पर उसके मन में प्रश्न उठता है कि कोई योग साधना में निरंतर नहीं लगा रह सकता है वह मन के न लगने के कारण योग से उखड़ भी सकता है ऐसी दशा में स्वाभाविक ही वह योग के लक्ष्य से च्युत हो जाएगा किंतु उसकी श्रद्धा उस मार्ग पर बनी हुई है ऐसा प्रयत्न छोड़ देने वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है कहीं ऐसा तो नहीं होता कि इतो नष्ट उतो भ्रष्ट वाली कहावत उस पर चर्चार्थ होती हो ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित हो जाने के कारण जो भटक गया है वह न तो योग मार्ग का राही रहा और न दुनिया का ही बनकर रह पाया माया मिली राम का उदाहरण बनकर रह गया न इधर का रहा न उधर का संसार छोड़कर योग का रास्ता पकड़ा था अब योग का पश्च्याग देने के कारण संसार और योग दोनों से विमुख हो जाने के फलस्वरूप कहीं वह कटे हुए बादल के कोटे टुकड़े छोटे टुकड़े की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता संसार में रहता तो कम से कम दुनियादारी का मजा लेता अगर योग मार्ग पर टिका रहता तो योग के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता था पर अब उसका क्या होगा यह अर्जुन का प्रश्न है उसका यह संशय बहुत सही है योग का रास्ता सरल नहीं है उसमें बड़ी फिसलन है पग पग पर मन कठिनाइयाँ खड़ी करता रहता है वह अपने इस संशय का निरसन श्री कृष्ण से चाहता है उसे पूरा विश्वास है कि कृष्ण पूरी तरह से उसके संशय को मिटाने में समर्थ हैं, और यह भी विश्वास है कि कृष्ण को छोड़ अन्य कोई भी व्यक्ति उसके इस संशय को दूर नहीं कर सकता अर्जुन की सबसे बड़ी संपत्ति उसका श्रीकृष्ण के प्रति यह दृढ़ विश्वास ही है